बिनती भूप किन जही भारती आरती प्रीति सो कही जाती पितु संदेश सुनि कृपा निधान सही दिन सिख कोटि विधान सासु ससुर गुरु प्रिय परिवार राजा ने जिस तरह जिस दीनता और प्रेम से विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार से सीख दी उन्होंने कहा जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुम्बी सबकी चिंता मिट जाए पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं हे प्राणपति हे परम स्नेही सुनिए प्रभु करुणाम परम बेबे के तज रह क्षाम की मीछे गीत प्रभा जाय कह भानु बिहाए कह चंद्रिका चंद्र तज जाए पति प्रेमय बिनय सुनाए कहते सचिव सन गिरा सुहाये ससुर तरकारचित भारी प्रभु आप करुणामय और परम ज्ञानी है कृपा करके विचार तो कीजिए शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोगी रह सकती है सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहा जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहा जा सकती है इस प्रकार पति को प्रेमयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी आप मेरे पिताजी ससुर जी के समान मेरा हित करने वाले हैं आपको मैं बदले में उत्तर देते हूँ यह बहुत ही अनुचित है आरति बस सन्मुख भयवु। पर पर कमल जहा किन्तु हेतात् मैं आर्त होकर ही आपके सम्मिक हुई हूँ आप बुरा ना मानिएगा आर्यपुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं पितु वैभव बिलास मीठा निपमि मुकुटमिलित पद पीठा सुक निधान यस पितुगृह मोरे प्रिय विहीन मन भावन मोरे ससुर चक वै कौशल राऊ भुवन चारुदश प्रजट प्रभा ले मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की की छटा देखी है जिनके चरण रखने की चौकी से रोमणी राजाओं की मुकुट मिलते थे अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है पति के बिना मेरे मन को भूलकर भी नहीं भाता मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं जिनका प्रभाव चौदहों लोगों में प्रकट है इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं ससुर से परिवार मात पद पद अगम पंथ बन भूमि पहारा कर के हरि सर सरि खोल की रात बिहंग सब सुखद प्राण ऐसे और प्रभावशाली ससुर उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए ये कोई भी श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़ हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ कोल हिल हिरण और पक्षी प्राणपति श्री रघुनाथ जी के साथ रहते ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे सासु ससुर होते विनय जने छो मैं बन सुखी स्वभा अतः सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ